बेल घर बेल श्री श्रीरामकृष्णकमृत बेलघर ग्रा गोविंद मुखोपाध्याय्यामेंद्रादक्त कीर्तनानंदन प्रथम परछेद श्रीरामकृष्ण बेलघरे श्रीयुक्तगोविंद मुखोपाध्याय से गृह सुभाग अद रविवासर फागुन मसल सप्तम दिवस तशीतश सततम आंगला मासस्य, शततम आंग्लादेब्रुआरी मस से अष्टादशक्वादशी पुष्यनक्षत्रम नरेन्द्र राम राद समेता प्रतिशन सगता है सप्तावादन स्री प्रभु नरेन्द्रादि संकीर्तन नृत्य चकार बेलघर्वासी उपबिदेश कथ प्रणा कथम, कथम भक्तिगर्तना सर्वे उपा अने श्री प्रभु प्रणमती श्री प्रभु अंतरा अंतरा कथयती ईश्वर प्रणम पुनर्वद भूप्वाठती किंतु एक आधार अतिक प्रकाश यहा यत यदि वदसी दुर्जनोस्ट सिंहशारदूला अंति त्याघ्राय सेवन दूरतः प्रणम्य प्रस्थाव पुनः पश्य जलम किंचितिज्जल पेय किंचिज्ज सपर्योपयोग किंचिज्जल शुभ गावगा किंच के जल्द शौचाचमन कवल प्रतिवेश आर्येदात किम श्रीरामकृष्ण वेद्तवादिनों ब्रूवते बुरु, सोहम ब्रह्म सत्यम मिथ्या, अहम अपि मिथ्या वास्ति, किन्तु अहंकारो नापैति अहम तस् तत्य अत्यं साधीयान कलौ भक्तिग एव साधीयान भक्त स सा सुपाजन देहबुद्ध सत्या विषयबुद्धिसगंधस्पर्श रूपर, शेते विषया विषयबुद्धेरप्रृति क्लेशसाध्या विषयबुद्ध सत्या सोहमीति भाव न स्ुरतीगिना विषयबुद्धि स्वल्प संसारीण सद विषयचितापरा अतः संसारिण कृते दासोहमित भाव बेलघरे वासी पापवाद्स प्रतिवेशी व्यम पापा का गति भव श्रीरामकृष्ण तेनाधत प्रजाते दुमे पापक्षी तरनात करताल वतस्तल यथा वृक्ष से उपरी देशो सर्व विट्टतर्वृंग संज्ञाते तथा तस्य नाम गुण तम गुणकर्तन सर्वलमसम्शन जाति पुनरपी पस्य प्रांतर पुष्करणी नीरं सौरतापेन स्वतः शुष्क तथा तन्नाम गुणकर्तन में पापुष्क पय स्वतः सुष्यति प्रत्यभ्यास कर्तव्य सास क्रीडायाँ दृष्टवानस्मी धावस्व तदुपरी रमडी भूयसा अभ्यासेन तत्दम किंच तम दुदिक्षुणा न्यूनतः सकद रोदनीय दवामौपाय अभ्यास अनुराग्च अद्रुदिक्षाया दकुतेति बेलघरे वासीन षट्चक्रगान श्रीरामकृष्णस भवने प्रकोष्ठ से आलिंदे श्री प्रभु सह प्रसाद सनम कुर्वन्नास्ति बेला एकदन मिता संवृता सेवासमें ईशदव्यवहितपूरव नीचे प्रांगणे कशन भक्त गीतमरेभे जागृही जागृही जननी मूलाधारे निद्रिता कियदीना आस्ती कुल कुंडलिनी श्री प्रभु गाना करनाद समाध सधिमा शरीर सर्वत स्थि हस्त प्रसाद प्रसादपात्रोपरी यद यदस्थ्य आसी चिरार्तवत्त एक अवर्तत भोजनं न पुनः प्रचल बहुका कथंज उपशा सन् प्रोवाच अहम नीचरिया अहम नीचरिया कश्चन भक्तस्तम, अति नीचर निनाय, नीचर्य एव प्रातः नाम संकर्तन तथा प्रेमोन्मादन श्री प्रभोर्न्यम अभवत्दी सतरंच वस्त्र आसनंच विततमस्त प्रभोदाननीम भावा भीष्ट गायक मुपे उपावशत गायक से एक तरग गान स्म श्री प्रभुरतिदैन अ महोदय पुनरव पुनरव पुनरवेक मातुर्नाम शनुयाम गायक पुनर्गा गाय जागृहजन मूलाधारे निद्रिता कियदीना आस्ती कुलकुंडलिनी स्व्य साधने चलमाता शिरो मध्य परमशिव सहस्रदलप्दक्रभेद्मा शमयमानसखेद चैतन्यू गान शुण्वन श्री प्रभुपुनर्भाविष्ट